सांझ का वक्त है सूरज ढल गया है वो द्वार पर खड़े होकर देखने लगी बहुत दिन से अपने प्यारे को देखा नहीं वो बैठा है सामने मगर किसी गहरी तल्लीनता में डूबा है कुछ लिख रहा है वो इतना तल्लीन है कि प्रेसी को भी लगा कि थोड़ी देर रुकूं उसे बाधा न दूं न मालूम किस विचार तंतु में कौन सी बात खो जाए वो ऐसा भाव विभोर है उसकी आंखों से आंसू बह रहे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 तो वो ले जाता है जो कारण से मिला है वो तो छूट सकता है परमात्मा अकारण मिलता है लेकिन हमारा अहंकार मानता नहीं हमारा अहंकार कहता अकारण मिलता तो इसका मतलब ये कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा ये बात हमें बड़ी कष्टकर मालूम होती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 फिर मछली तो सागर से छूट भी सकती है क्योंकि सागर के अलावा कुछ और स्थान भी हैं लेकिन तुम परमात्मा से कैसे छूटोगे वही है बस वही है सब जगह वही है सब जगह उसी में है तुम छूटोगे कहां जाओगे कहां किनारा है कोई परमात्मा का सागर ही सागर है उसके बाहर होने का उपाय नहीं अष्टवक्र तुमसे कह रहे हैं तुम कभी उससे दूर गए ही नहीं हो इसलिए घट सकता है अकारण, खोया ही न हो तो मिलना हो सकता है अकारण। संबोधि कोई घटना नहीं स्वभाव है लेकिन ऐसा कहीं हो सकता कि बिना किए प्रसाद बरस जाए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 मुझको मेरा नमस्कार इसका अर्थ हुआ कि भक्त और भगवान दोनों मेरे भीतर दो कहना भी ठीक नहीं एक ही मेरे भीतर है भूल से उसे मैं भक्त समझता हूँ जब भूल छूट जाती है तो उसे भगवान जान लेता हूँ ऐसा ही समझो कि तुम्हारे कमरे में तुमने दो कुर्सियां ले जाकर रखीं फिर और दो कुर्सियां ले जा कर गलती से तुमने जोड़ ली पांच मगर कमरे में तो चार ही हैं तुम चाहे गलती से पांच जोड़ो चाहे छह चाहे पचास जोड़ो तुम्हारे गलत जोड़ने से कमरे में कुर्सियाँ पाँच नहीं होती कुर्सियाँ तो चार ही हैं तुम चाहे तीन जोड़ो चाहे पाँच जोड़ो तुम्हारा तीन पाँच तुम जानो कुर्सियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुर्सियाँ तो चार ही हैं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 घटी ही हुई है तुम्हें जिस क्षण तैयारी आ जाए तुम्हें जिस क्षण हिम्मत आ जाए जिस क्षण तुम अपनी दीनता छोड़ने को तैयार हो जाओ और जिस क्षण तुम अपना अहंकार छोड़ने को तैयार हो जाओ उसी क्षण घट जाएगी न तुम्हारे तप पर निर्भर है न तुम्हारे जब पर निर्भर है। जब तप में मत खोए रहे ना एक घर में मेहमान हुआ एक बार तो पूरा घर पुस्तकों से भरा था मैंने पूछा कि बड़ा पुस्तकालय घर के मालिक ने कहा बड़ा पुस्तकालय नहीं बस इन सब किताबों में राम राम लिखा है बस मैं जन्म भर से यही कर रहा हूँ पुस्तकें खरीदता हूँ राम राम राम राम दिन भर लिखता रहता इतने करोड़ बार लिख चुका हूँ इसका कितना पुण्य होगा आप तो कुछ कहें इसका क्या पुण्य होगा इसमें पाप भला हो इतनी कापियां बच्चों के काम आ जाती है स्कूल में तुमने खराब कर दी तुम पूछ रहे हो पुण्य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 मुझसे नाराज हुए तो फिर मुझे कभी दोबारा नहीं बुलाया ये आदमी किस काम का जो कहता पाप हो गए उनको बड़ा धक्का लगा उन्होंने कहा आप हमारे भाव को बड़ी चोट पहुँचा तुम्हारे भाव को चोट नहीं पहुँचाता सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये क्या पागलपन है राम राम लिखने से क्या मतलब जो लिख रहा है उसको पहचानो वो राम है उसको कहाँ के काम में लगाए हुए राम राम लिखवा रहा बोलो राम को फंसा दो कहीं बिठा दो कि लिखो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 वो जो तर्कातीत थे वो ना बोलूंगा तो बोलूंगा ही नहीं बोलने में सार क्या फिर तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में दो हैं तुम हो और मैं हूं सुनने वाला भी है और बोलने वाला भी अगर मेरा बस चले तो तो मैं तर्कातीत थी बोलू तर्क बिल्कुल छोड़ दू लेकिन तब तुम तो मुझे पागल समझोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आएगा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 खड़खड़ाहट की आवाज नदी की धारा में उठती आवाज आकाश में मेघों का गर्जन वो सब तरकाती थे। अष्टावक्र बोल रहे आठों दिशाओं से सब ओर से मगर वहां तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा चिड़ियों की चेचाहट तुम कितनी देर सुन सकोगे तुम कहोगे हो गई बकवास थोड़ा बहुत सुन लो ठीक है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 हृदय मांगेगा प्रार्थना हृदय की अंतिम मांग तो समाधि की रहेगी कि लाओ समाधि लाओ समाधि बुद्धि ज्यादा से ज्यादा समाधि के संबंध में तर्क जाल ला सकती समाधि के संबंध में सिद्धांत ला सकती लेकिन सिद्धांतों से क्या होगा कोई भूखा बैठा है तुम पाक शास्त्र देते हो उसे कि इसमें सब लिखा है पढ़ लो मजा करो वो पढ़ता भी है तो भूख लगी चलो शायद यही काम करे बड़े बड़े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 सब मंत्र H2O जैसे निश्चित ही पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल बनता है, लेकिन कागज पे H2O लिखने से प्यास नहीं बुझती तर्क से समझो हृदय से पियो तर्क का सहारा ले लो लेकिन बस सहारा ही समझना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 पंडित होके मत लौट जाना थोड़े प्रेमी होके लौटना ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित हो ढाई अक्षर जो प्रेम के हैं वो मत भूलना तो सुनो मेरे तर्क को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 मिलता ही चला जाएगा शिष्यत्व तो सीखने की कला है चौथा प्रश्न सुना था कि शराब कड़वी होती है और सीने को जलाती है। पर आपकी शराब का स्वाद ही कुछ और है तो जिस शराब से तुम परिचित रहे वो शराब ना रही होगी क्योंकि शराब ना तो कड़वी होती और ना सीने को जलाती और जो सीने को जलाती है और कड़वी है वो शराब का धोखा है शराब नहीं तो तुम्हें शराब का पहली दफे ही स्वाद आया अब झूठी शराब में मत न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 शायद बाहर के लोग गलत भी समझें पागल समझें बेहोश समझें तुम फिक्र मत करना कसोटी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारा होश बढ़ रहा हो तो दुनिया कुछ भी समझे तुम फिक्र मत करना मजाज की कुछ पंक्तियां हैं मेरी बातों में मसीहाई लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं खूब पहचान लो असरार हूं मैं जिन से उल्फत का तलबगार गार हूँ मैं ईश्क ही इश्क है दुनिया मेरी फितनाए अक़ल से बेजार हूँ मैं ऐब जो हाफिज और ख़याम में था हाँ कुछ उसका भी गुनहगार हूँ मैं ज़िंदगी क्या है गुनाह है आदम जिंदगी है तो गुनहगार हूँ मैं मेरी बातों में मसीहाई लोग कहते हैं कि बीमार हूँ मैं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 उनको हम साधु संत कहते महात्मा कहते जितना रुग्ण आदमी हो उतना बड़ा महात्मा हो जाता मुर्दे की तरह कोई बैठ जाए रुग्ण दीनहीन लोग कहते हैं कैसी तपश्चर्या है, कैसा त्याग एक गांव में मैं गया था कुछ ले कुछ लोग एक महात्मा को ले आए मुझसे मिलाने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 जिन से उल्फत का तलबगार हूं मैं इसकी इस्की दुनिया मेरी और तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेम में हो जाए बस काफी फितनाए ए अक्ल से बेजार हूं मैं और बुद्धि के उपरों को छोड़ो उतरो प्रेम की छाया में इसकी इस्की दुनिया मेरी फितनाए ए अक्ल से बेजार हूं मैं ऐब जो हाफिज औ खयाम में था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 चादर यह फटी चादर यह फटी स्वप्न की सी लेने दो ऐसी तो घटा फिर न कभी छाएगी प्याला न सही आँख से पी लेने दो इस सत्संग में तुम पियो प्याला ना सही आँख से इस सत्संग में तुम पियो इस सत्संग से तुम मदहोस होके लौटो लेकिन ये जो मदहोसपन है